राम जन तृणस विषय विलास <coughs> रावण ने कृपान दिखाई श्री जानकी जी ने कहा रावण मैं उस ससुर की पुत्रवधू वधु हूं जिसने बिचुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण ये हर तेरा वैभव मेरे लिए तृण के समान तुच्छ और प्रभु के बिना यह जीवन भी तृण के समान तुच्छ तो श्री सीता जी वे हैं जिन्होंने रावण के वैभव पर ठोकर मार दी श्री जानकी जी के चरण वे चरण हैं वंदे विदेह है तनया पद पुंडरीकम ऐसी श्री जानकी जी के श्री चरणों की वंदना की गई ऐसे चरण कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन दूसरी ओर विचार करें प्रणम्य तो है ऐसे चरण और प्रणाम करने वाला है कौन श्री भरत भरत जी का भव्य भाल अगर ऐसे चरण कहीं नहीं मिलेंगे तो ऐसा भाल भी कहीं नहीं मिलेगा श्री जानकी जी के चरणों ने रावण के वैभव को ठुकराया तो श्री भरत जी के भाल ने अयोध्या के राज्य मुकुट को ठुकराया ऐसे अद्वितीय ना ऐसे चरण ना ऐसा भाल श्री भरत प्रणाम करते हैं सीता चरण भरत शेर नाम सीता चरण सीता चरन भरत, चरन भरत, चरन भरत। चरन भरत। श्री सीता जी के चरणों में श्री भरत जी ने प्रणाम किया सीता जी कुछ कहकर आशीर्वाद देना चाहते पर भरत जी को देखकर कंठ अवरुद्ध हो गया नेत्र प्रेम जल से भर गए वाणी कुछ बोल न सकी नेत्रों से आंसुओं की चार बूंदें गिर गईं श्री भरत जी सिर झुकाए श्री जानकी जी के चरणों में पड़े आंसुओं की बूंद पीठ पर पड़ी सिर उठाया सजल विलोचन श्री जानकी जी को देखकर भरत जी निश्चिंत हो गए सब विधि शान फूल लखी सीता अपर बीता जानकी माता प्रसन्न है तो फिर अब कोई डर नहीं माता प्रसन्न हो तो पिता तो प्रसन्न हो ही जाते हैं श्री लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं भरत जी उठाकर हृदय से लगा लेते हैं लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझसे भूल हुई नहीं नहीं लक्ष्मण तुम ऐसा मत सोचो शत्रुघ्न जी श्री जानकी माता को प्रणाम करते हैं श्री राम भैया को प्रणाम करते हैं और श्री जी ज्ञान की मैया को प्रणाम करते हैं सभी मिल गए और ऐसी प्रेम ने दशा कर दी कि कोई कुछ नहीं बोल रहा प्रेम भरा मन निज गति छूछा उस दशा में बोले कौन बोलने वाला बचा हो तब तो बोले पर उस समय श्री निखाध राज बोले श्री तुलसीदास जी ने इनका नाम केवट लिखा ते अवसर केवट धीर अवसर Tehi aavas hai, tehi aavas hai, tehi aavas hai, tehi aavas hai.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 धैर्य रख के बोले और उन्होंने कहा नाथ साथ मुनि नाथ के गुरुदेव आए हैं अयोध्या का संपूर्ण समाज आया है सभी ने कहा केवट हम सब लोग प्रेम रस में डूब रहे थे तुम क्यों बोले केवट ने कहा कि मैं इसीलिए बोला क्योंकि जब सब डूब रहे हो तब भी केवट नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा केवट बुध विद्या बड़ी नावा इस रस में डूबकर व्यवहार की उपेक्षा हो जाएगी इसलिए मैं बोला और फिर उस पार से इस पार आकर उस पार वालों को सब भूल जाते हैं केवल केवट ही याद रखता है कि उधर भी कोई है राम जी ने सुना गुरुदेव आए हैं सी गुरु गुरु गुरुजी का आगमन सुना किसने सिने, सिने, सिने। शील सिंध श्री राम जी ने को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाह ने हारा श्री सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रखा गुरुदेव आए हैं मैं स्वागत के लिए जाऊंगा श्री राम जी स्वयं चलकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं माताओं को प्रणाम करते हैं सबको लेकर आए श्री सीता जी ने जब सासू माताओं का दर्शन किया श्री तुलसीदास जी लिखते हैं देखी सासु आन अनुहारी माताओं को जैसे देखा था वैसे नहीं दिखी श्री जानकी जी ने नेत्र बंद कर लिए आंसू बरसने लगे दिल ही तो है न संगोखिष्ट, दर्द से भर न आए क्यों हृदय है कोई पाषाण की शिला नहीं है दिल ही तो है न संगोखिष्ट, दर्द से भर न आए क्यों रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों ऐसे अवसर पर हृदय दृढ़ रह सके तो एक मात्र उपाय है ब्रह्म चिंतन वेदांत चिंतन परमार्थ तत्व का चिंतन गुरुदेव ने वही किया कह जग गति माईक मुनिना था यह जगत की गति ऐसी ही है सुख पाता रहा जो सदा जग में उसे आखिर में दुख पाना पड़ा पचताया नहीं जो कभी भी कहीं उसे अंत समय पछताना पड़ा कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला खिलके ना जिसे मुरझाना पड़ा विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा नियम कहे जग गति माइक मुनि ना था कहे कछुक परमार्थ गा संसार की गति का वर्णन किया मन सोच तनिक तेरा अपना संसार रहेगा कितने दिन आती जाती इस स्वासा का व्यौपार रहेगा कितने दिन जो कल थे संग वो आज नहीं जो आज हैं संग कल होंगे नहीं मिल मिल के बिछुड़ ने बालों का फिर प्यार रहेगा कितने दिन संसार का स्वरूप ही ऐसा है नहीं रहने वाली चीज का वर्णन किया और सतत रहने वाली चीज का भी वर्णन किया परमार्थ तत्व का वर्णन और जगत की गति दोनों का वर्णन किया और यह पूर्व भूमिका में कहा गया उसके बाद निरपकर कर सुरपुर गवन सुनावा फिर महाराज श्री दशरथ के देहावसान का समाचार सुनाया जिसे सुनकर सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा श्री राम जी अत्यंत दुखी हुए भगवान ने निर्जला व्रत किया मुनिं कहें जल जलका न लीना उसके बाद गुरुदेव ने जो आज्ञा दी श्री राम जी वही करते हैं शुद्ध भये दुईवासर बीते शुद्ध होने के दो दिन बाद ही गुरुदेव ने कहा राम जी राम जी ने कहा गुरुजी सबके साथ आप भी वन में कष्ट उठा रहे हैं कुछ तो निर्णय करें और सबके साथ आप श्री अवध पधारें गुरु जी ने कहा राम लोग तुम्हारा दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हो रहे हैं दो ही दिन हुए हैं थोड़े दिन और रुक जाओ श्री राम जी चुप रह गए एक दिन सभा लगी भी भरत जी अत्यंत व्यथित हैं और श्री राम कह रहे हैं भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है तीनों कालों में तीनों लोकों में तीन तीन काल त्रिभुवन तीन काल कत वोवंतो वनतो होय पूर्ण यसिलोक तात तर तोरे कालों में तीनों लोकों में भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है और श्री भरत कहते मोह समान को पाप निवास मेरे जैसा कोई पापी नहीं है भगवान ने कहा जब तुम पापी हो इसका क्या प्रमाण है श्री भरत जी ने कहा प्रभु आपका वनवास तो तुम्हारे पाप का फल मेरा बनवास हां प्रभु पर भगवान श्री राम जी ने कहा कि मैं जब वन में आया तो महात्माओं का दर्शन हुआ अज्जा तो यह बताओ महात्माओं का दर्शन पुण्य से होता है कि पाप से कहा तो गया पुण्य पुंज बिनु मिल ही की संता तो मैंने तो यही कहा मौका दर्श तुम्हार प्रभु सबम पुण्य प्रभाव आपका दर्शन हो जाना यह मेरे पुण्य का फल है और तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप का फल है कि मुझे बन मिला तो एक बात तो तय है भरत क्या जो काम मेरे पुण्य से हुआ वही काम तुम्हारे पाप से हो गया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 उन तो पर आ तो तुम आ पर कुटिलानतो तो कुटिलाई जाई परलो तो तुम पर कुटिलाई जो तुम्हें कुटिल समझ लेंगे भ्रम ही सही जाई लोक परलोक नसाई उनका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा भगवान श्री राम ने जब यह कहा तो सभा में बैठे हुए दो महापुरुष अत्यंत क्षुब्ध हुए एक श्री लक्ष्मण एक श्री निखाधराज लक्ष्मण जी ने भी कहा कुटिल कुबंध कु अवसर ताकी और श्री निखाधराज ने भी कहा जो पे जिये ना हो तो कुटिलाई तो यह बड़े दुखी हुए कि हमारा तो लोक परलोक नष्ट हो गया पर भगवान से श्री वशिष्ठ जी ने कहा राम कुछ लोगों ने भ्रम बस श्री भरत को कुटिल समझ लिया उनका लोक परलोक नष्ट हो गया है तो बने कैसे श्री राम जी ने कहा ही उपाय है ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारिभरत जो तुम्हारा नाम लेंगे उन्हें लोक में स्वयं मिलेगा परलोक में सुख लोक भी बनेगा परलोक भी बनेगा श्री भरत जी के नाम स्मरण से भगवान के नाम स्मरण का भी यही फल है श्री राम नाम कले अभी मत दाता हित परलोक लोक पितु माता और श्री भरत जी का नाम भी ऐसा लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारे ही सप्रेम सुमिर ही सब भरत ही। किसी ने समाचार दिया महाराज श्री जनक आए हैं राम जी को बड़ा संकोच स्वागत के लिए गए धन्य है विदेहराज कामदगिरी का दर्शन करते हैं श्री चित्रकूट धाम का दर्शन करते हैं पुलकित होते हैं श्री राम जी मिलते हैं सबको व्यवस्थित रूप से ठहराया गया है पर राम जी की मैया जी सुमित्रा जी आदि माताओं को अवकाश है ऐसा सुनकर श्री जनक राज जी की भारिया माता सुनैना जी का आगमन हुआ श्री तुलसीदास जी कह दे सावधान सुनी सब सिय सास साव साव सब सुनी सिया सास कराज नक राज रनिवास सुनैना जी आई श्री तुलसीदास जी का शब्द शिल्पन इतना है है अद्भुत जी कौशल्या को प्रणाम कर रही हैं तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं जनक प्रिया गही पाए पुणीता यह श्री जनक जी की प्रिया है जनक जी की भार्या सुनैना जी ने श्री कौशल्या जी को प्रणाम किया जनक प्रिया गही पाए पुनिता प्रणाम हुआ लेकिन जैसे ही श्री जानकी जी की ओर देखा तो अब जनक प्रिया नहीं बोल रही सी या कहे विधि बुधि बांकी जो पै फेन फोर पवी टांके अब यह श्री सीता जी की माता जी बोल रही हैं वे कहते हैं कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है जिसने दूध का फैन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया बड़ी अद्भुत उपमा है दूध का फैन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग अच्छा दूध क्या है श्री अवध का राज्य ही दूध है क्योंकि मंथना ने कैके माता से कहा श्री राम जी के राजा बन जाने के बाद आप राज्य से ऐसे अलग कर दी जाओगी जैसे दूध से मक्खी भामिन भय दूध माखी रेख खचाय कहो बल भाखी भामिन भय दूध कह माखी तो दूध राज्य हुआ